सहनावत सहनौभुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्तु मेद्विष वह शांति है, शांति है, शांति हाँ जी आज कुछ पूछना है पीछे का हाँ जी बोलिए हाँ जी हाँ जी और किसी को हाँ बोलिए जी का मन सी वर्तमान वाला क्या संगति नहीं लग रही बात है कुछ मिला नहीं क्या क्या नहीं मिला वो वाक्य हाँ दिखाइए ये कह रहे हैं ना अविद्या अविद्यादया क्लेशा कुशला कुशलानी कर्मा ने अविद्यादि क्लेश और कुशल अकुशल के कर्म तत्फलम विपाका तद, वी, तद अनुगुणा वासना आशया ते ये सब के सब ते मनसी वर्तमान पुरुष व्यपदिश्यंत ये सब के सब मन में विद्यमान रहते हैं लेकिन पुरुष में कहे जाते हैं तो क्या आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें ये इन्होंने सुख दुख क्या शरीर में होते हैं ये प्रसंग था प्रकृति में रहते हैं या शरीर में होते हैं हाँ तो शरीर में रहते हैं इससे वो कैसे जुड़ा वो इससे कैसे जुड़ा है वो इसलिए जोड़ा है यानी शरीर में मतलब शरीर भी प्रकृति है मतलब जड़ पदार्थ है और मन भी जड़ पदार्थ है हाँ मन में रहता है तो तो ये मैंने उत्तर दिया कि ये मन में रहने का ये यहाँ पर है पकड़ में आ रहा है चर्चा है तो तो तो पर नहीं ये तो है यहाँ पर है यो, में भी तो है ना वहां तो सारे गिना है वहां पर सुखो दुख जो भी नहीं यहाँ तो केवल मन में रहते ही ये बात है ज्ञान मन में रहता है ये बताए यहाँ पर अविद्या जो है ज्ञानात्मक है ना ये मन में रहता है वासनाएं संस्कार भी मन में रहते हैं ठीक है ना? और सुख दुख आदि भी मन में रहते हैं ये मैंने इसके साथ में जोड़ दिया ठीक है ना और यहाँ तो पूरा नहीं लिखा है लेकिन न्याय में तो पूरा लिखा है ना वहाँ पर अवतरण औिका में तो इसका मतलब है सब कुछ मन में रहते हैं लेकिन कहे जाते हैं आत्मा को हाँ तो मन में मन के लिंग है वो तो है ही और रहते भी है यहाँ पर रहता है ये तो कहा है ना जान के लिए सुख दुख के तो जब जान आ, मन में रह सकता है तो सुख दुख को मन में रहने में क्या आपत्ति है भी वो तो साध्य ही है साध्य क्या है सुख दुख कहाँ रहता है अच्छा आप बताइए कहाँ रहता है आत्मा में तो, मैं तो, मुझे विचार करने तो आप विचार कर ले करते रहे ना है प्रकृति में प्रकृति में भी प्रकृति में तो रहता ही है सुख दुख परमात्मा में तो सुख रहता ही है पर जीवात्मा में नहीं रह सकता क्योंकि जीवात्मा का है ही नहीं अपना रहेगा कहाँ नहीं रहता ना तो कहां रहेंगे आधार तो कोई होगा ना गुण है तो गुणी कोई तो हो परमात्मा तो हो नहीं सकता दुख का आधार और जीवात्मा तो है ही नहीं है। तो फिर बचा कौन है प्रकृति इसमें क्या और सोचना है मतलब सोचने का अवसर तो तब आपको मिलेगा कि भाई और प्रकृति के अलावा और भी कोई वस्तु होगी जिसमें रह सकते हैं इसमें कुछ ऐसा भी मतलब देखो वो वो ये आ, कल्पना है वो सिद्धांत है की अभाव से भाव होता है यानी कहीं नहीं रहते हैं लेकिन संयोग से उत्पन्न होता है और कहाँ से उत्पन्न होता है कोई को उत्तर नहीं है उनके पास में हाँ तो विचार करते रहे ना अभाव से भाव तो हो ही नहीं सकता अगर कहीं से उत्पन्न होता है तो कहीं तो आधार होना चाहिए ना मतलब गुण है तो उस गुण का आधार कोई तो गुणी होनी चाहिए केवल इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हो गए कहाँ से है इसमें से या उसमें से किस में से तो आएगा तो इस संयोग से आया कहा से वो तो द्रव्य में से आया दोनों में से हाँ तो किसी में तो माना है ना आपने अभाव तो हुआ नहीं, तो नहीं है ना मुख्य बात तो अभाव की बात है अभाव कहाँ से हुआ भाव से भाव हो रहा है वहाँ पर तो नहीं लेकिन वो, वो दृष्टिभेद में नहीं मानते हैं मानने वाले सोमदेव जी से पूछ लेना तो, तो पूछ लेना आप उनसे पूछ लेना अपने ही सोमदेव दे। नहीं आपको दिक्कत क्या है फिर फिर फिर कर कर पड़ेगा वाला नहीं नहीं आते बंद नहीं। बंद ऐसे, ऐसे दो दो ऐसे ऐसे बस रहने ठीक है सूत्रों से संबंधित कोई प्रश्न करिएगा वो तो प्रश्न चलते रहेंगे आ, ले लो और किसी कोई प्रश्न है सोलहवें सूत्रकार बताएंगे सुकामा जी तद अनाभ आत्मस्त मनसी शरीर से दुखाभाव स योग तो जैसा जाने पर कर्म नहीं जाने और का आ, पर नहीं और का आ, नित पर उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न नहीं नहीं होते, होते और और और शरीर शरीर का का सुख होता के है है। स्थिति प्रभुलाल जी इसी सूत्र का अर्थ बताइए जी। मतलब मन के आत्मृत्य हो मतलब जाने से शरीर की उत्पत्ति नहीं हो जाती है सुख दुख नहीं होता और ये सुख दुख का न होना ही कुछ दुख का न होना ही योग है नहीं वो तो सुख दुख का ना होना योग है पर सूत्रार्थ नहीं आ रहा है ना आ, दीपा जी सूत्र का अर्थ जब मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है क्या ऐसी शरीर नहीं नहीं होता को करना थोड़ा सा मिस है अभी नहीं फिर भी अभी भी पूरा अर्थ नहीं पूरा अर्थ क्यूँकी ये तो हाँ जी आप बताइए सूत्र अर्थ आत्मा आत्मा में स्थित मन मन के कर्म, कर्म का कार्य में अनारंभ होता है ऐसे में और जब कर्म आरम्भ नहीं होता तो शरीर को भी दुख दुख सुख दुख, दुख, दुख नहीं होता है उस सुख के अभाव आपने तैयारी की है सामान्य रूप से करने का क्या मतलब होता है तैयारी किया आपने पढ़ा पूरा जितना पाठ हुआ है हा? तो फिर आपने भी पूरा अर्थ नहीं बताया शरीर को दुख सुख दुख का अभाव कैसे होगा तो ये बोलना चाहिए ना मन के आत्मनिष्ठ हो जाने पर कर्म नहीं होते हैं कर्मों का अभाव होता है उस स्थिति में आत्मनिष्ठ शरीर को सुख दुख का अभाव होता है ये बोलना है आत्मनिष्ठ शरीर को अगर आत्मनिष्ठ शरीर नहीं कहेंगे तो फिर वहाँ केवल शरीर का अर्थ निकल आएगा नहीं क्योंकि तो आत्मनिष्ठ होने पर कर्म नहीं करता है कर्म नहीं कर वो ही है नहीं, वो, क्या नहीं, वो तो बोलना ही पड़ेगा आपको स्पष्टीकरण केवल नहीं भाई स्पष्ट स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण आपके मन में स्पष्टीकरण होना चाहिए ना अर्थ तो निकल जाएगा आपके मन में स्पष्टीकरण है या नहीं है जब ये बोला जा रहा है सूत्रार्थ नहीं पूरा नहीं हुआ पूरा नहीं हुआ तो आपको ये स्पष्टीकरण करना चाहिए ना उन्होंने बोला उन्होंने बोला उन्होंने बोला तो किसी ने ये नहीं बोला कि आत्मनिष्ठ शरीर को इसका मतलब अभी खुद को स्पष्ट नहीं हो रहा है सूत्रार्थ तो स्वयं को भी तो स्पष्ट होना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं तदा भावे आप तदा का अभाव पर नहीं। संयोग अभाव अप्रादुर्भाव मोक्ष बताइए शरीर का अभाव हो जाता है शरीर में तो उत्पन्न नहीं होता उत्पन्न नहीं होता स्थिति को मोक्ष कहते हैं ठीक है आपने तो लिखा है कुछ क्योंकि यह संयोग का अर्थ तो, शरीर उत्पत्ति रूप ही संयोग शरीर उत्पत्ति रूप संयोग का अभाव होता है उसके अभाव होने पर अपराधुर्भाव बच्चा शरीर उत्पन्न नहीं होता है शरीर का उत्पन्न ना होना ही मोक्ष है ऐसा अब एक नया प्रसंग बीच में लाया है अंधकार को लेकर के तम को लेकर के ननु कर्मा परीक्षा प्रसंगे तमसोपि कर्म दृश्यते तत्क द्रव्य से सतः तमस कर्म व अन्यथा अत्र उच्यते क्योंकि प्रसंग तो कर्म का चल ही रहा है तो यहां पर हमें भ्रांति होती है कि अंधकार में भी कर्म होता है अंधकार भी चलने लगता है ठीक है ना छाया जो है ना चलने लगती है हाँ, तो छाया चलने लगती है, अब देखेंगे ना तो छाया भी साथ साथ मनुष्य के साथ चल रही होती है ऐसे दिखता है तो इसलिए छाया में कर्म हो रहा है ऐसा आदमी को प्रतीत होता है उसको लेकर के बात कही जा रही है ननु कर्म परीक्षा प्रसंग कर्म की परीक्षा के प्रसंग में तमसो भी कर्म दृश्यते अंधकार का भी कर्म दिखाई देता है तत्किन द्रव्यस्य सतह तमसा कर्म वह अंधकार द्रव्य होता हुआ उसका कर्म है यानी अंधकार द्रव्य है इसलिए उस द्रव्य रूपी अंधकार का कर्म है अथवा अन्यथा वो और किसी का कर्म है पूछ रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं।, उसको हैं इसलिए उसका कर्म माना जा रहा है अथवा वो कर्म और किसी का है और आपको वैसे भ्रांति हो रही है यह है प्रश्न प्रश्न समझ में आ रहा है हाँ जी चले सूत्र बोलिएगा द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्या अभावा, तम तम खलु भावो भावात्मको नास्ति अंधकार जो है ये वास्तव में सत्तात्मक नहीं है पृथ्वी आदि पृथिव्यादिव पृथ्वी जल अग्नि आदि के समान जी दिया तो दे सकते हैं पूछ रहा तो यहाँ तो वैधर्मी से ही तो दे रहे हैं खलु भावो भावात्मको नास्ति अंधकार जो है भावात्मक नहीं है अर्थात सत्तात्मक नहीं है जिस प्रकार से पृथ्वी जल आदि सत्तात्मक पदार्थ हैं ऐसा अंधकार सत्तात्मक कोई द्रव्य नहीं है आ, जी। भाव भाव और अभाव दोनों में जीव नहीं क्या, भाव क्या मतलब भावो भावात्मको नहीं वो भाव को ही कोला है भाव अर्थात भावात्मको ना ये यत क्योंकि द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यात, द्रव्य गुण कर्म निष्पत्ति वैधर्म्याव्य गुण और कर्म इनकी जो उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति के विपरीत होने से अर्थात द्रव्य गुण कर्म नाम निष्पत् सिद्धे वैपरीत्या को स्पष्ट किया कोला है द्रव्य गुण कर्म नाम निष्पत्ति द्रव्य गुण कर्म इनकी उत्पत्ति के उत्पत्ति से विरुद्ध होने से यानी द्रव्य उत्पन्न होता है कर्म उत्पन्न होता है गुण उत्पन्न होता है ऐसे तम किसी से उत्पन्न नहीं होता है ठीक है ना मतलब कार्य द्रव्य है कार्य कर्म है ऐसे कार्य गुण हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं सत्तात्मक पदार्थों से पर ऐसा तम अंधकार उत्पन्न नहीं होता है द्रव्य निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवती उसी को स्पष्ट कर रहे हैं खोलकर के समझा रहे हैं द्रव्य निष्पत्ति अवयवेभ्यो भवती द्रव्य की उत्पत्ति जो है अनेक अवयवों से होती है यथा तंतुभ्य पटनिष्पत्ति निष्पत्ति ही जैसे धागों के कारण से कपड़ा उत्पन्न होता है धागे वहाँ उपादान कारण है और कपड़ा उसका कार्य है न तथा तमसो निष्पत्तिर्भवती कपड़े के समान घड़े के समान मकान के समान अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती न तथा तमसो निष्पत्तिर्भवती पटे तंतवा तद अवयवा दृश्यते कपड़े में उसके अवयव दिखाई देते न तमसी तद अवयवा दृश्यते अंधकार में उसके अवयव दिखाई नहीं देते स्पष्ट हो गए हाँ वही वही कहना चाह रहे जो होते नहीं है इसलिए उसी होते नहीं को ही यहां समझाया जा रहा है द्रव्यम खलु भवति गुणवत् कर्मवत च और एक बात द्रव्य जो है गुणवान होता है और कर्मवान होता है ठीक है ना द्रव्य जो है गुणवाला भी होता है कर्म वाला भी होता है तमसी नीलम रूपम कल्प्यते अंधकार में नीला नीला रूप की कल्पना की जाती है हाँ जी नहीं नीला का मतलब यहाँ वो नीला आसमानी वाली नीला नहीं है मतलब नीला जैसा यानी बिल्कुल धुंधला सा काला, काला या ऐसा भी कह सकते हैं एक गे, गेरवा और काला ऐसा मिला जुलाते मतलब नीले से यहाँ का ऐसा है वर्णों में भी बहुत सारे अंतर होते है ना बहुत सारे वर्ण होते हैं उसका नाम नीला <laughs> नीला के नाम से बोला है काला भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने नीला बोला है क्योंकि नीला ही मानते हैं लोग गलती से नहीं सभी लोग यही लिखते हैं अब उदयवीर जी को भी देखो वो भी नीला शब्द ही लिखते हैं ही है? हाँ जी है। हाँ जी हाँ हो सकता है देखो आप पता लग जाएगा हाँ जी नीला ही लिखा है ना हाँ okay. हाँ तो तो तो वही मैं कह रहा हूँ ना आप यूं पहले बिना जाने उसके ऊपर आप टिप्पणी करते हैं ना आप लोग भाई नील तो जिसको आप नील का मतलब जो कपड़े में देने वाला नील है ना वो नील नहीं है हाँ वो आपके कथन हो गए चलिए कोई बात नहीं आप बहुत हंसने लग जाते हैं आजकल हाँ जी नीलम रूपम कल्पित नीला रूप की कल्पना की गई है चलनम कर्म चा और चलना रूपी कर्म भी वहां पर कल्पना की जाती है परंतु गुण निष्पत्ति ही वैधर्म्यम अथा कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम च तथा अस्ती न तो वहां पर गुण की उत्पत्ति होती है और ना कर्म की उत्पत्ति होती है दोनों ही नहीं होते स्पष्ट हो गए यहां तक परंतु गुण निष्पत्ति वैधर्म्यम गुण की निष्पत्ति यानी गुण की उत्पत्ति नहीं होती है वहां पर यही वहां पर वैधर्म्य अथ कर्म निष्पत्ति वैधर्म्यम और ना ही कर्म की उत्पत्ति होती है यत्र यूपम गुण सहा रूप गुण अगर होता तत्र स्पर्शे नुणेना अपनी भाव्यम वहां स्पर्श गुण भी होना चाहिए अगर रूप है अंधकार का तो उसका स्पर्श भी होना चाहिए पर ऐसा उसका कोई स्पर्श नहीं होता है नहीं तमसी स्पर्शो अस्ति अंधकार में किसी प्रकार का स्पर्श नहीं है हाँ आपको लगता है स्पर्श है पर वो उसका स्पर्श नहीं है वो तो जहां जिस जगह को आप जिस वस्तु को देख रहे हो ना उसका स्पर्श है अंधकार का कोई स्पर्श नहीं है यथा तमस्वत स्थल पूर्व स्पर्श कर्कशो मृदो कलु आसी तथे सति तमसी विद्यते मतलब ये कहना चाह रहे अंधकार आने से पहले उस जगह पर जो स्पर्श था और फिर वहां पर छाया आ गई है तो उसके बाद आप छुएंगे स्पर्श वही स्पर्श होगा जो उस छाया के आने से पहले स्पर्श था पकड़ में आ रहा है वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तो उसका स्पर्श आवश्यक है जहाँ रूप है वहाँ स्पर्श होना आवश्यक है ये बोला है क्यों नहीं होगा धुए का स्पर्श होता है क्यों नहीं होता है धुआं हाँ तो दुण नहीं स्पर्श तो होता ही है न आपको हो आपको पता नहीं लगता है स्पर्श तो होता ही उसका। जी, है उसका अजी वो द्रव्य है ना दुआ में द्रव्य है द्रवे। हाँ। और क्या मना कर रहे है वो तो द्रव्य है ठीक है तो जब मुंह दिया भगवान ने मुंह से बोला हो ना तो ताकि सामने वाले को भ्रांति ना हो कई बार जब पूछा जाता है ना किसी से अब सिर से उत्तर देंगे ना तो कई बार अस्पष्ट होता है व्यक्ति को पता नहीं लगता कि आप हां कह रहे हैं या ना कह रहे हैं ठीक है ना इसलिए आप मुंह से बोलो फिर वहां कोई संभावना ही नहीं रहेगी तो धुवे का भी स्पर्श होता है यानी वो कम स्पर्श आपको हो रहा है पर उसका स्पर्श तो होता ही है किसका नहीं आपको अनुभव नहीं होता होगा आपके अनुभव ना होने से क्या पता है दुनिया को सबको होता है इस वस्तु को जानने वाले को होता है उस वस्तु के बारे में जिसको जानकारी है उसको स्पष्ट पता लगता है स्पष्ट हाँ क्यों नहीं होता है स्पष्ट तो होता ही है उसमें कोई बात ही नहीं है हाँ जी आगे चले हैं हाँ जी अब कह रहे हैं अथ रूपवत्वाद तमस त्र ग्यम न भवति ये वाक्य की आवश्यकता नहीं है वो कह रहे हैं अथ रूपवत् अगर वो रूप वाली वस्तु है तो तमस रूपवत्वाद तम के रूप वाला होने से तत्र गसाभ्याम अभी भविष्य न चवती वो कहते हैं अंधकार रूप वाला होने से वहां पर गंध और रस भी होना चाहिए पर होते नहीं है ये कहना चाह रहे पर ऐसा कोई नियम नहीं है भी भी हो रस ऐसा कोई नियम नहीं है ना रूप वाला होना रूप होने से स्पर्श हो ये तो अनिवार्य है पर रूप के होने से वहां गंध भी हो कोई अनिवार्य नहीं है और रस हो वो कोई भी अनिवार्य नहीं है जी नहीं इसको तो हटा ही दो ना अथा रूपवत्वा तमसा तथा गंधा रसाभ्याम अपनी नच नवती इस पूरे वाक्य को ही आपको हटाना है वो तो पहले बता ही चुके हैं ना यही तो बताए ना जहाँ रूप होता है वहाँ स्पर्श होना ही चाहिए इसी बात को तो कह रहे हैं अब ये दूसरी बात कह रहे हैं जहाँ रूप है तो वहाँ गन्ध और रस भी होना चाहिए ये कोई जरूरी नियम नहीं है क्या रूप हो हो और रस अग्नि अग्नि में रूप है पर रस नहीं है वहां पर ठीक है चलें तस्माद गुण वैधर्म्या तमो न द्रव्यम तो गुण वैधर्म्य होने से गुण ना होने से अंधकार में किसी प्रकार का गुण ना होने से न द्रव्यम अंधकार द्रव्य नहीं है तथा कर्म वैधर्म्याच अंधकार में कर्म भी नहीं है यदि कर्म चलनम कल्प्य तस् और जो भी अंधकार चलता हुआ दिखता है वो चलना उस अंधकार का नहीं चल रहा है चलन कल्पते जो चलन रूपी कर्म अंधकार में दिखाई देता है यह कल्पना की जाती है तन्ना वो अंधकार का कर्म नहीं है ये कह रहे तु रूपवतः स्पर्शवत द्रव्य चलत स्थान्तर प्राप्त भवति फिर भी वो जो चलने का जो कर्म वहां हो रहा है वो रूप वाले स्पर्श वाले द्रव्य का च... रूप वाले स्पर्श वाले द्रव्य के चलते हुए स्थानांतर की प्राप्ति से आपको चलता हुआ अंधकार दिखाई देता है रूप वाले स्पर्श वाले द्रव्य के चलने से स्थानांतर प्राप्ति से मतलब वो रूप वाला स्पर्श वाला द्रव्य जो है उसके स्थानांतर होने से अंधकार चलता हुआ दिखता है उदाहरण से समझा रहे मनुष्य पशु पक्षी वा चलती मनुष्य है पशु है पक्षी है कोई भी वो चलता है मनुष्यादया स्व आकृति भी प्रकाशे नेत्र दृश्य संति। कहते हैं मनुष्यदया स्व आकृति भी मनुष्य पशु आदि उनकी आकृतियों के साथ में प्रकाशे प्रकाश में नेत्र दृश्य संति उनका जो प्रकाश है उसके प्रकाश में उसका प्रकाश नेत्रों से दिखाई देता है यूं कहना चाहते हैं न तथा तम स्व प्रकाशे नेत्र दृश्यम अंधकार का अपना कोई प्रकाश नहीं है और वो नेत्रों से दिखाई दे जैसे मनुष्य का है पशु का है पक्षी का है उन सब का प्रकाश है उन सब की आकृति है ना प्रकाश का मतलब आकृति ऐसे अंधकार की कोई आकृति नहीं है ये कहना चाह रहे अर्थात अंधकार में कोई प्रकाश नहीं जो आंखों से दिखाई देता हो यानी मनुष्य का प्रकाश पशु का पक्षी का इन सब का प्रकाश हम नेत्रों से देखते हैं ऐसे अंधकार में कोई प्रकाश नहीं है जो नेत्रों से दिखाई देता हो यह कहना चाह रहे आ रहा है पकड़ में नहीं आ रहा है आपको आप मेरे को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं आकृति देख रहे हैं आकृति का मतलब होता है प्रकाश दर्शन की भाषा में विज्ञान की भाषा में हाँ जी दिखाई देता है हाँ एक ही बात है वो आकृति है क्या चीज किसको आकृति है। वो को करें। में वो आख को पहले पहले उस जिस आकृति आप जो बोल रहे हैं ना वो आकृति वास्तव में है क्या चीज जिसको आप वो पिंड की आकृति है ये याद रखना पिंड नहीं है आकृति वो पिंड की यानी वस्तु की आकृति है तो वो आकृति है क्या चीज वो प्रकाश ही है और कुछ नहीं है यही तो समझना है आपको यही समझना है मतलब वो मनुष्य मनुष्य का मनुश्य की आकृति है ना जिस शेप में आपको मनुष्य दिख दिख रहा है वो मनुष्य का रूप है वो रूप ही वो आकृति के रूप में आपको दिख रहा है वो अलग आकृति है ये अलग आकृति है वहाँ जो भी देखेंगे वो उन वस्तुओं की आकृति देखेंगे पर वस्तु नहीं खालिस्तान प्रकाश से दिखाई दे रहा है वो आकृति है। खालिस्तान ना? आप देख ही नहीं सकते हो ना मतलब, मतलब नहीं है आप कैसे भी करो वहाँ आप धरती दिखाई दे देगी दिखाए आपको मकान दिखाई देंगे आ, और कुछ नहीं दिख सकता प्रकाश दूर कोई वस्तु है उससे पहले जो दिखता है कुछ नहीं है आखिर दिखाई दे रहा है नहीं नहीं नहीं वो नहीं आपकी आकृति आपकी जो मैं आपको देख रहा हूँ ना तो मैं आपको जो देख रहा हूँ ना क्या देख रहा हूँ तो आकृति को देख रहा हूँ तो, तो वो विशेष एक शेप के अंदर जो मैं देख रहा हूँ वो जो विशेष शेप है जिसको आप आकृति कहते हैं उसको वास्तव में प्रकाशी कहते हैं प्रकाश उस आकृति में यानी उस शेप में दिखाई दे रहा है पिंड जो है भाई आप आंख से क्या देखते हैं रूप को ही देखते हैं ठीक है ना वो रूप क्या है नहीं वो रूप क्या है रूप तो एक वर्ण है ना रूप वर्ण कहते वर्ण उस वर्ण को उस रूप को प्रकाश शब्द से बोलते हैं विज्ञान की भाषा में उसको प्रक्रिया आकृति इज द ओनली लाइट और कुछ नहीं ऐसा बोला जाता है क्या जी हाँ वो वो क्योंकि सूर्य के प्रकाश और हमारी आंखों के प्रकाश मिलाकर के फिर वो दिखता है ये भी प्रमाण है सूर्य का प्रकाश भी प्रमाण दोनों मिलकर के दिखाते हैं वस्तु को कोई बात नहीं अगर वो आपको समझ में नहीं आता छोड़ दीजिएगा यहाँ प्रकाशे प्रकाश में नेत्र दृश्य संति नेत्र दृश्य वो पदार्थ होते हैं ऐसे समझ लीजिएगा हाँ जी तो छाया भी भी ऐसे ही है है प्रकाश में दिखता ठीक है ठीक है अंधेरे में नहीं दिखता है क्या कहना चाहते हैं इससे आप इनको जैसे नहीं वो तो समझ गए आपकी बात को उससे आप क्या कहना चाहते हैं वो बात बताइए तो सिद्ध करो ना हो जाएगा और क्या छाया द्रव्य नहीं है तो पीछे मैंने कब बोला आपने बोला नहीं मैंने कब बोला है आप रिकॉर्डिंग सुन लेना रिकॉर्डिंग सुन लेना मैं कैसे कह सकता हूँ छाया को द्रव्य मैं कैसे कह सकता हूँ अच्छा मतलब आप कह रहे हो ना मैं तो इसको पढ़ा हुआ हूं और पढ़ा रहा हूं हमने भी तो सुना हुआ है नहीं सुना हुआ है तो आप गलत हो सकते मैं नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को स्पष्ट पता है कि छाया द्रव्य नहीं है न्याय में भी तो आए थे ना छाया द्रव्य तो नहीं।, नहीं है वहां पर भी आया हूँ वो सकता है। हो वो सकता है आपने उसको द्रव्य माना होगा और मैं मना, मना किया होगा ये हो सकता है आपने उसको द्रव्य स्वीकार किया नहीं छाया तो द्रव्य है जी वो पदार्थ है वस्तु है ऐसा कुछ बोला होगा तब मैंने मना किया होगा नहीं छाया द्रव्य नहीं है वो आगे आएगा तो बता दूंगा ये बोला होगा ठीक है हाँ जी चले तो कहते हैं प्रकाश में नेत्र दृश्य होता है वो पदार्थ न तथा तम स्व आकृत्या प्रकाश नेत्र उसी प्रकार अंधकार जो है अपनी आकृति से प्रकाश में नेत्र से दिखाई नहीं देता है तथा मनुष्यादय चलत स्पर्श गुणवंतों अस्ताभ्याम अवरोधुम शक्य मनुष्यादया मनुष्य पशु पक्षी आदि ये जब चलते हैं और ये स्पर्श वाले भी हैं इनको हम हाथ आदि से उनको रोक सकते हैं तो रुक जाते हैं न तथा तमो अस्ताभ्याम अवरोधु शक्यते, पर अंधकार को आप हाथों से या किसी भी साधन से रोक नहीं सकते तो ये क्या है? हाँ जी बिल्कुल अगर वो द्रव्य है तो आप कोई अवरोधक तत्व आता है तो रुक जाना चाहिए हाँ तो रुक जाएगा ना रुक जाता है बिल्कुल चाया है ले के, ना के क्यों नहीं है। ऐसा नहीं क्यों क्यों इसको रहे पहले सुनो तो आप पूरे पूरी बात सुन लो ना जल्दी क्यों करते हो एक आदमी इधर से जा रहा है ठीक है ना उधर चाया भी चलती आ, आ, चलती हुई दिखाई देती है वहाँ रोक करके दिखाना चाय मेरे को नहीं रोकना उस चाय को रोकना रोक के बताना नहीं रोक सकते वो तो चलती रहेगी बात आदमी की ना आदमी अलग है छाया अलग है ना अपने आपने उसको द्रव्य माना है ना तो द्रव्य माना द्रव्य अगर माना है तो उसको रोक जैसे आदमी को रोकने से रुक जाता है ऐसे द्रव्य छाया को, को भी रोको तो उसको रुकना चाहिए मैं आदमी को रोका जो गति आप इधर उधर की क्यों लगाते हैं? उसका आप द्रव्य माना है तो स्वतंत्र है ना भले मेरे साथ संबंध हो लेकिन है तो द्रव्य है ना द्रव्य तो स्वतंत्र होता है द्रव्य किसी के आश्रित थोड़ा रहता है द्रव्य तो स्वतः आश्रित होता है स्वयं सिद्ध होता है इस बात को क्यों नहीं देखते है? पकड़ में आ रहे हैं ना गुण की तरह गुण अगर गुण होता तो मैं कह सकता ठीक है गुण तो आ, दूसरे के आश्रित होता है जी ये तो द्रव्य है द्रव्य तो स्वयंष्ठ होता है ना द्रव्य किसी के आश्रित नहीं रहता है ठीक है हाँ जी वायु भी रुकती है सब कुछ रुकते हैं वायु भी एक द्रव्य है ना वो भी रुकती है भाई वो आप वायु तो बहुत अलग अलग है ना आप जिस वायु को रोकना चाहते हैं रोक सकते हो ना उसको अवरोध उत्पन्न यहाँ से इधर जाने का है तो दीवार के कारण से नहीं रुक यहीं रुक जाती है जाती नहीं है वहां पर ऐसा थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा रुकता तो है ना बात तो रुकने को है ठीक तो तो है, तो तो है क्या वो तो जाता तो का है रुकने के लिए नहीं वो कहीं चलता रहा है चलते पदार्थ को आप रोक सकते हैं यदि वो द्रव्य है मैं ये कहना चाह रहा हूं तो क्या परमात्मा चलता हुआ हो, होता है क्या जिसको आपके रोकने से नहीं रोकता होने हो हा जी तो तो तो तो तो तो हो हाँ ठीक है।, हो ना सकते है तो आपके पास रोकने का सामर्थ्य नहीं है ना पर ईश्वर के पास सामर्थ्य इसलिए रोकता है वो अपने अधिकार में रखता है उसको कहीं जाने नहीं देता है और आत्मा को रोके रखे शरीर में तो है आत्मा निकलने के बाद अलग छोड़ो ना अभी तो शरीर में रुका हुआ है ना तो द्रव्य इसलिए रुका हुआ है शरीर ने रोक रखा है उसको ये तो प्रत्यक्ष है आपकी आत्मा को शरीर ने रोक रखा है ना बस हो गया द्रव्य होने के नाते रुका हुआ है ईश्वर तो चलता ही नहीं तो उसको रोकने का प्रसंग क्यों आएगा ईश्वर <laughs> तो सर्वव्यापक है ना तो वो तो चलता ही नहीं है तो उसको रोकने का प्रसंग तब आएगा ना वो तो चलने वाला हो कैसे होगा नहीं इधर उधर तब होगा ना वो व्यापक ना होता मतलब इधर उधर वही वस्तु होगी हसो मत इधर उधर वही वस्तु होगी ना जब वो एक देशी होगा नहीं ईश्वर तो बहुत बड़ा है ना उसके लिए तो कोई खाली जगह ही नहीं है तो कैसे इधर उधर होगा इधर उधर होने के लिए उसको छोटा बनना पड़ेगा एक देशी बनना पड़ेगा पहाड़ एक देशी है इसलिए वो टूटता है भूकंप से धरती भले कितनी लंबी चौड़ी हो है तो एक देशी है सब जगह तोड़ा है है है। धरती, धरती, इसलिए वो हिलती टूटती पर ईश्वर ऐसा नहीं है ना ईश्वर तो सब जगह है कोई खाली जगह ही नहीं है तो हिलने के लिए कैसे हिलेगा स्पष्ट हो रहा है ऐसा नहीं तद का मतलब है तदेजती एजयती ऐसा है ते, चलाता है हिलाता है निजंत है पर उसके लिए व्याकरण निरुक्त ये सब पढ़ने की आवश्यकता है वेद को समझने के लिए तो आवश्यकता है ही ठीक है बिल्कुल ठीक है वेद बिना वेद पढ़े मोक्ष नहीं हो सकता है तो स्थिर सिद्धांत है नहीं। तो है कि नहीं देखिये प्रमाण ये देखिए भाव ऐसा है वेद का मतलब ज्ञान हाँ ठीक है चल के ऐसे क्योंकि जो भी जो भी ज्ञान है वो वेद का ही है क्योंकि मैं तो कौन नहीं था ज्ञान अनंता वही वेदा ये जो वेद है ना अनंता वे वेद का ज्ञान क्योंकि मुक्ति जिसको भी मोक्ष होती है वो ज्ञान से होगी बिना ज्ञान के नहीं हो सकती है और जो भी हम ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान वेद का ही तो है वेद का ही तो ज्ञान है आप योग दर्शन में जो भी बताया गया है इन दर्शनों में जो भी बताया गया है ये ज्ञान वेद का ही तो है तो आप सीधा वेद को ना पढ़ करके इस रूप में वेद को समझ रहे हैं बस इतना समझ लीजिएगा ये ये हो सकता है पूरा वेद नहीं पढ़ रहे हैं ये हो सकता है और कहीं ऐसा लिखा होगा पूरा चारों वेद एक एक मंत्र एक एक शब्द यानी जो भी वेद मंत्र सारे हैं वो बिना पढ़े मोक्ष नहीं मिलता हो ऐसा कोई प्रमाण आ जाए तब तो उस पर विचार किया जा सकता है हाँ प्रमाण तो है कि वेद वेद पढ़े बिना मुक्ति नहीं मिलती ऐसा प्रमाण आपको मिल जाएगा प्रमान प्रमान है। नहीं, है। है। चाहिए ना। चाहिए। नहीं विद्वान की बात नहीं हो रही प्रमाण का मतलब छल तो आप कर रहे हो <laughs> हम थोड़ा छल कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रमाण प्रमाण का मतलब हमारा प्रश्न है शब्द प्रमाण शास्त्रीय शब्द प्रमाण प्रमाण होता है की तो पर शब्द प्रमाण मैं भी तो हूँ मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे हो कमाल करते हैं आप ये <laughs> तो आपके शब्द प्रमाण मिल रहा है तो ठीक है वो वो तो, तो उस स्थिति में तो आपको शास्त्रीय प्रमाण देना पड़ेगा शास्त्रीय क्योंकि एक विद्वान कहता है कि नहीं मिलता एक विद्वान कहता मिलता है तब तो आपको शास्त्रीय प्रमाण देना होगा ना तो शास्त्रीय प्रमाण आपको ऐसा मिले कि चारों वेद मंत्रों को पढ़े बिना मतलब वो भी व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये ये ये सब इस तरह इस क्रम से वो भी वो वो जो बोलने वाले बोलते ना इस क्रम से पढ़े बिना शिक्षा से लेकर के वेद तक इसी क्रम से पढ़े बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ऐसा कोई शब्द प्रमाण हो तब विचार कर सकते हैं हमारा ये कथन ही नहीं कि बिना वेद पढ़े मुक्ति मिलती हमारा कथन नहीं है वेद का मतलब वेद ज्ञान मतलब वेद मंत्र को पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त करो या उस वेद मंत्र के आधार पर जो ऋषियों ने जो शास्त्र बनाए उसको पढ़कर के ज्ञान प्राप्त करो मुख्य बात है ज्ञान प्राप्त करना विद्या प्राप्त करना पढ़ कर के, तो कि के लिए। बिल्कुल ठीक है मैं मना कब कर रहा हूँ मैंने ये देखिए पहले पहले पहले मेरी बात को सुनो मैं ये स्थापित नहीं करना चाह रहा इनको पढ़ने से इन शास्त्रों को पढ़ने से वेदों में जितना लिखा है वो सारा होता है मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं है इनको पढ़ने से भी वेद का ज्ञान होता है पर जितना इसमें लिखा उतना वेद का ज्ञान होता है के लिए चारो वेदों का ज्ञान आवश्यक देख नहीं ये मंत्र का भी जान हो तो? नहीं एक मंत्र का भी हम नहीं कहना चाहते लिमिट, लिमिट ये है जिसकी अविद्या समाप्त हो जाए आप कितना पढ़ते हैं वो हमारा कोई कथन नहीं है कि आपको इतना इतना पढ़ना पड़ेगा हमारा हमारा मतलब ऋषियों का ये सिद्धांत है आप एक पढ़ो चाहे एक मंत्र पढ़ो चाहे एक शब्द पढ़ो नहीं? आप अविद्या को हटा दो आपको ये सारे प्रमाण तो दिख, दिखते हैं मावासी का प्रमाण क्यों नहीं दिखता एक शब्द हा, सम्यक प्रयुक्त है क्या वो, क्या कहता है वो स्वर्गीय काम दुख भवती एक भी शब्द अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है उसको समझ लिया है तो आप तो नैया पार कर सकते हो एक शब्द, एक शब्द। ओ, कोई भी ओ, ओ, ओ, ओ। ऐसे कैसे है वो तो लिखा है शब्द प्रमाण है एक भी शब्द को आप ठीक से प्रयोग करते हैं क्योंकि उस एक शब्द के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े रहते हैं पर उस एक शब्द को जिन जिन से वह शब्द जुड़ता है उन उनके साथ ठीक से आप व्यवहार करोगे तो आपका नया पार हो जाएगा ठीक है चले हम प्रसंग हमारा रह जाएगा <coughs> तो यही कहना चाह रहे हैं हाथ आदि से अंधकार को नहीं रोका जा सकता तद एत कर्म वैधर्यम वैधर्म्यम ये जो है कर्म से विपरीतता है यहां पर कर्म से वैधर्म्य रखता है तस्मात तमो न द्रव्यम इसलिए तम अंधकार द्रव्य नहीं हो सकता सूत्रार्थ द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण कर्म की उत्पत्ति में अंधकार का वैधर्म्य होने से अंधकार द्रव्य नहीं हो सकता अद्रव्यत्वे अन्यो हेतु हाँ जी उस अंधकार के द्रव्य ना होने में दूसरा हेतु दिया जाता है अद्रव्यत्वे उस अंधकार के द्रव्य ना होने में दूसरा हेतु दिया जाता है बोलिए तेजसो द्रव्याण आवरण कहते हैं वृक्ष वृक्ष भी वृक्ष भित्त्यादि द्रव्येण प्रकाशस्य खलु आवरणात तमोनिष्पत्तिर्भवति निष्पत्तिर्भवती ये जो अंधकार बनता है जिसको हम अंधकार कहते हैं यह वास्तव में अंधकार किस प्रकार से उत्पन्न होता है तो कहते हैं वृक्ष भित्ती का कहते हैं दीवार वृक्ष भित्ती यानी दीवार वृक्ष दिवार, दिवार आदि द्रव्यों से प्रकाश प्रकाश को आवरणात् ढक लेने से वृक्ष के द्वारा दीवार के द्वारा या मनुष्य के द्वारा सत्तात्मक द्रव्य इन पदार्थों से प्रकाश को ढक लिया गया होने से प्रकाश को ढक लेते तब वो निष्पत्तिर तब अंधकार उत्पन्न होता है पकड़ में आ रही है? द्रव्यनिष्पत्तिस्तु न आवरणम अपेक्षते द्रव्य की उत्पत्ति में आवरण की अपेक्षा नहीं है द्रव्य उत्पन्न हो रहा हो वहां आवरण लगाए तभी द्रव्य उत्पन्न होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए कह रहे हैं द्रव्यनिष्पत्तिस्तु न आवरणम अपेक्षते द्रव्य की उत्पत्ति में आवरण की अपेक्षा नहीं होती है अनावरण बहुत द्रव्य की उत्पत्ति तो बिना आवरण के उत्पन्न हो जाता है आवरण का मतलब ढकना। मतलब कोई द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो द्रव्य की उत्पत्ति के लिए आपको कोई ढकना पड़ेगा तभी द्रव्य उत्पन्न होगा ऐसा नहीं है गढ़े को बनाने के लिए उसको ढक के रखो तभी वो गड़ा बन के तैयार होगा ऐसा आवरण की अपेक्षा नहीं है ये कहना चाह रहे आवरण का मतलब जैसे कोई आप अः गड़ा बना रहे हो कपड़ा बना रहे हो तो उसको ढक कर के रखना रखेंगे तभी वो उत्पन्न होता है ऐसा नियम नहीं है ये कहना चाह रहे हैं और वो भी वो भी वो बीज उत्पन्न होता है वो के उत्पन्न नहीं होता वो तो ओपन में होता है बिना आवरण के बाहर निकलता है बीज से बाहर निकल रहा है उत्पन्न जो उत्पन्न हो रहा है ना वो बिनावरण के उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं ढक के रख के इसलिए उत्पन्न हो रहा है ऐसा नहीं है हा जी क्या कहना चाह रहे हाँ कुछ बोलो क्या आप कहना चाहते है? तो हैं तो चीजों को देना पड़ता है किसको क्या किस चीज को जब वो बाहर निकल के आता है ना उत्पन्न होकर के बाहर निकल के आता है ना वो निर्माण की प्रक्रिया जब चल रही होती है कुछ आंतरिक प्रक्रिया उसके लिए भले ढक के रखते हूँ जब वो बाहर उत्पन्न होकर के बाहर आने लगता है तब तो आवरण की जरूरत नहीं है ना ये कहना चाह रहे तो नियम, तो नियम, तो नियम नहीं है यू समझ लीजिएगा क्या ये कोई हेतु नहीं है तो एक उदाहरण दे रहे हैं ये कोई हेतु नहीं हेतु तो ये है तेजो द्रव्यांतरे न आवरणाच ये हेतु सूत्रकार का जो हेतु है प्रकाश को दूसरे द्रव्य के द्वारा ढक लिया जाता है उस ढकने के कारण से अंधकार उत्पन्न होता है अपने आप में अंधकार कोई द्रव्य नहीं है ये कहना चाहते हैं पिछले सूत्र में ये जो कहा था दूसरी पॉइंट ये तो द्रव्युण करी क्या जैसे द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं किसी कारण से ऐसे जगह छाया उत्पन्न नहीं उत्पन है यहाँ तो उनका कह रहे हैं कि तो इसकी उत्पत्ति किसी कारण से हो रही है वहाँ किसी कारण से नहीं बोला है ढंग से पढ़ा नहीं ना आपने आपने, आपने अर्थ किया, मैं नहीं मैंने जो अर्थ किया वहाँ आगे खोला है ना द्रव्य द्रव्य निष्पत्ति अवयभ्यो बहती ये खोला है ना उसको अवयवों से द्रव्य की उत्पत्ति होती है खोला है ना तो आपने अर्थ किया था किस कारण कि किसी कारण ऐसी तो उसी समय पूछ लेते ना जो कहना चाह रहे थे आप अब क्यों पूछ रहे हैं? आ, तो वो आप गलत अर्थ लगा के अब निकाल रहे हो आप हमने वहां पर द्रव्य की उत्पत्ति कारण से होती है और वो क्या कारण है वो अगले पंक्ति में बता दिया अवयवों से उत्पन्न होती होती है निष्पत्ति अवयवों से होती है ये बोला है और यहाँ को ऐसे अवयव है कि अंधकार के ठीक है वहां उत्पत्ति अवयों से होती का मतलब उपादान कारण से द्रव्य की उत्पत्ति होती है जिसको द्रव्यम कहते हैं जहां भी द्रव्य उत्पन्न होता है वो द्रव्य से ही उत्पन्न होता है उपादान कारण से उत्पन्न होता है जिसको आप द्रव्य कहते हैं क्या ऐसा अंधकार किसी उपादान कारण से उत्पन्न होता है क्या ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे हैं भाई उत्पन्न होने का मतलब है वैसा द्रव्य की उत्पत्ति की समान उत्पन्न नहीं होता है वो आपको भ्रांति हो रही है उत्पन्न होता हो जो जो तो अर्थ आप, आप दूसरा अर्थ मत लगाइए छल मत करिएगा मतलब वह द्रव्य आ, उस प्रकाश को एक द्रव्य रोकता है तो वहां छाया के रूप में आपको दिखता है ये इसको शब्दों से बोल रहा है तो उत्पन्न होता है इसका मतलब वैसा उत्पत्ति नहीं कही जा रही है यहाँ पर मतलब प्रकाश को एक द्रव्य ढक लेता है जब प्रकाश उधर नहीं पड़ रहा है तो वहां छाया के रूप में दिखाई देता है वो कोई द्रव्य नहीं है ये कहना चाहते हैं अब ऐसे ही शब्दों का वर्णन नहीं होता यह तो मोटे शब्द मोटे तौर पर शब्दों का प्रयोग होता है तम, तमोनिष्पत्तिर्भवती या निष्पत्ति का मतलब है? प्रकट होता है दिखता है ये है वो उत्पत्ति वाला उत्पत्ति नहीं है यहां पर ठीक है चले आगे अब आगे देखिएगा द्रव्य निष्पत्ति रीति हेतु अयम अन्योपि, ये द्रव्य की उत्पत्ति में दूसरा हेतु भी दिया तथा तेजस चलत तद आवरक वृक्षादे अचलतोपि चलती एक दूसरी बात कही जा रही है तथा और तेजस चलता प्रकाश चल रहा है तद आवरक वृक्षादे अचलता उसको उस प्रकाश को रोकने वाले वृक्षादि आदि आवरण हैं वो नहीं चलते अचलतोपि तो चलती ना चलते हुए भी चलते हुए दिखते हैं जैसे आप ट्रेन में बैठे हो ना और उधर वृक्ष खड़े हैं जमीन पर और आपका प्रकाश तो चल रहा है आगे की ओर और।, और आप वृक्षादि को देखेंगे ना तो वृक्ष ना चलते हुए भी चलते हुए दिखाई देंगे विपरीत दिशा होने के कारण से तस्मा प्रकाशस्य चलता तद आवरक संबंध तमा चलती कहते हैं प्रकाशस्य चलता प्रकाश के चलते हुए चलता हुआ प्रकाश तद आवरक संबंध उसका आवरण से संबंधित होकर होने के कारण से तमह चलती अंधकार भी चलता हुआ दिखाई देता है न स्वतंत्र द्रव्यम सत तमह चलती स्वतंत्र द्रव्य होता हुआ अंधकार नहीं चलता है पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं प्रकाश चलता तद आवरक संबंध उस प्रकाश को ढकने वाले के संबंध के कारण से तमह चलती अंधकार चलता हुआ दिखाई देता है न स्वतंत्र द्रव्यम सत स्वतंत्र द्रव्य होता हुआ अंधकार नहीं चलता है तस्य चलना व्यवहारो गौण अंधकार चल रहा है ऐसा ये जो व्यवहार है ये गौण कथन है तस्मात् न द्रव्यम इसलिए अंधकार द्रव्य नहीं है ठीक है हाँ जी जी प्रकाश का है जो जो चीज अनुभव नहीं होगी तो नहीं है अपवर्ती प्रसंग आएगी अनुद्भूत है तो हमारे लिए तो ये नहीं है ना अर्थात अनुभूत है पुड़ु। पुड़ु रूप स्पर्श स्पर्श है ना आ, नहीं स्पर्श है इसका स्पर्श होता, दे तो तो होता है स्पर्श होता है यानी अग्नि यानी अगर रूप है अग्नि है विद्युत है उसका स्पर्श भी होता है जहाँ रूप है वहाँ उसका स्पर्श भी होता है छाया है है आपको पकड़ में नहीं आता है वो एक अलग बात है क्योंकि हम हमारा भाई तो बोल आपके बोलने से बात नहीं यंत्रों से भी तो देखते है न जो हम आंकों से नहीं देख पाते हैं तो यंत्र से दूरबीन से देखते हैं माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है हाँ। ये तो प्रत्यक्ष है ना मान लीजिए कोई सूक्ष्म पदार्थ है वो आपको आंखों से नहीं दिख रहा है तो आप क्या करते हैं दूरबीन लगा करके देखते हैं तो दिखाई देता है और उस छोटे दूरबीन से भी ना बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप लगा करके आप देख लीजिएगा फिर दिखाई देगा अगर आपकी आंखें नहीं देख रही है तो यंत्रों के माध्यम से उसको देख लेंगे ऐसे ही आपको स्पर्श पकड़ में नहीं आ रहा है तो आज ऐसे यंत्र है उन यंत्रों से पकड़ में आ जाएगा इसमें स्पर्श है या नहीं है वो बता देंगे आपको स्पर्श होता है तभी तो ये नियम बनाए जहां रूप है वहां स्पर्श अवश्य होगा रूप है लेकिन स्पर्श नहीं है ये नहीं हो सकता ये नियम उसी लिये लगाया है अब कोई आदमी पकड़ नहीं पा रहा है तो उसकी गलती है, उसके सामर्थ्य में नहीं है वो पकड़ नहीं सकता इसका मतलब वो है ही नहीं ऐसा नहीं ये तो सिद्ध है इसलिए सब जानते इस बात ठीक है हाँ जी रूप किसको कहेंगे किसको कहेंगे? अभी तक आप रूप किसको समझते हैं बताइए हाँ बस वही रूप है वो प्रकाश का अभाव है भाई क्या दिक क्या, क्या रहा है अभाव पहले जो आप इस बात को समझो अभाव अभाव अभाव अभाव अपने आप में सत्ता नहीं होती है है है है है ही होता है। जो दिख रहा है ना क्योंकि भी भी प्रमाण प्रमाण से से दिखता दिखता और भाव दिखता है। इस बात को समझ लो नया दर्शन में पढ़ के आए ना मतलब यहाँ यहाँ ये यह रख दिया मैंने ये दिख रहा है ना आपको ये क्या चाहिए एक बैग है छोटा सा आ? अब ये नहीं है यहाँ पर ठीक है ना नहीं है दिख तो रहा है ना नहीं है तो जो नहीं को है थोड़ा कहो गया नहीं को नहीं के रूप में है वो अभाव को अभाव के रूप, आ, रूप, अभाव रूप में देख रहे हैं बस ये है यानी इस पुस्तक ने प्रकाश को रोक लिया तो यहाँ प्रकाश नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ प्रकाश का अभाव है जिसको आप अंधकार कहते हो प्रकाश का अभाव है बस ये फिर वो अभाव भाव नहीं होता है इस रूप में समझ लो पकड़ में आ जाएगा सूत्रार्थ प्रकाश को प्रकाश को दूसरे द्रव्य के द्वारा प्रकाश को दूसरे द्रव्य के द्वारा ढकलिया जाने से ढकलिया जाने से अंधकार प्रतीत होता है अंधकार प्रतीत होता है अंधकार अपने आप में द्रव्य नहीं है ठीक है एक सूत्र और पढ़ लेते हैं तमसी कर्म न वास्तविकम न तमो द्रव्यम इति परीक्षितम वो कहते हैं अंधकार में कर्म नहीं है ठीक है ना इसलिए अंधकार में जो कर्म होता वह जो दे, दिखाई दे रहा है वो वास्तविक नहीं है वो भ्रम है न च तमो द्रव्य क्योंकि द्रव्य नहीं हो सकता अंधकार द्रव्य नहीं हो सकता इति तो परीक्षितम इस बात की तो परीक्षा कर दिए अधुना दिक काल आकाशाण कर्म शून्यत्व प्रतिपाद्यते अब दिशा काल और आकाश इन तीनों पदार्थों में कर्म नहीं होता है इसकी परीक्षा की जाती है कुछ कहना चाह रहे कर्म का में जैसे ये ये जो तो जो जो प्रकाश बता रहे थे हम्म हम्म छाया छाया है कि नहीं वो तो सत्तात्मक ही नहीं है तो उसको क्या मानेंगे ना तो द्रव्य है ना गुण है ना है है कुछ नहीं है। द्रव्य को न अभी गुण को हम कहेंगे गुण है तो वो तो बिना द्रव्य के गुण कहाँ से रह, कहाँ रहेगा नहीं इस द्रव्य का उसका गुण है तो यानी आप ये कहना चाहते है की द्रव्य से गुण दूर रहता है नहीं संबंध कहाँ बनाओ तो अलग है ये ये वही वही ऐसा नहीं ऐसा नहीं संबंध वो दूर क्योंकि हमेशा गुण जो है द्रव्याश्रित रहता द्रव्य में रहता है न कि द्रव्य से अलग रहता है जब ऐसा रखा प्रकाश वहाँ पड़ रहा है द्रव्य तो यहाँ है और प्रकाश अंधकार वहां है तो उसे द्रव्य से दूर है ना गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं रह सकता ये सिद्धांत है अगर आप उसको गुण मानेंगे तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि गुण द्रव्य से अलग रहता है यह सिद्ध करना पड़ेगा पर ऐसा कोई गुण नहीं है जो द्रव्य से अलग रहता हो इसलिए वो गुण भी नहीं है वो तो प्रकाश का अभाव है इसी का नाम अंधकार है अंधकार अपने आप में कोई वस्तु नहीं है ना वस्तु का मतलब ना द्रव्य है ना गुण है ना कर्म है कुछ भी नहीं है वह तो अभाव है चले हाँ जी में कोई पदार्थ है है या नहीं है उसमें तीन बातें हाँ एक होना चाहिए एक अस्तित्व होना चाहिए हाँ तो, नाम भी है जान भी सकते हैं पर अस्तित्व नहीं है सत्ता नहीं है इसलिए वो पदार्थ नहीं है इसमें कोई आपत्ति नहीं है, है? देखिए कल्पना से भी तो जाना जाता है किसी के बारे में कल्पना से भी तो जाना जाता है ना यानी जान जान तो हो रहा है वो तो काल्पनिक है कल्पना की इसलिए जान हो रहा है और नाम तो रख ही सकते कुछ भी रख सकते, सकते। हाँ। वो, वो अलग विषय हो गया <laughs> मतलब नाम नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है और जानने में भी कोई कल्पना तो बहुत सारी कल्पनाएं लोग करते हैं पर वास्तव में वो चीज ऐसी होती थोड़ी है वो तो काल्पनिक है इसलिए सत्ता जिसकी नहीं है वो पदार्थ नहीं है हाँ ठीक है उसका नाम भी रख सकते हैं और उसको जान भी सकते हैं आप इसलिए अस्तित्व बहुत मान्य रखता है विद्यमानता चलें बोलिएगा दिक काल आ, दिक कालो आकाशम चिया वैधर्म्याणी सूत्रार्थ लिखिएगा दिशा काल और आकाश दिशा काल और आकाश क्रियावन क्रियावान द्रव्यों से या क्रिया वाले द्रव्यों से ऐसा लिखिएगा दिशा काल और आकाश क्रिया वाले द्रव्यों से वैधर्म्य रखने से वैधर्म्य रखने से क्रियाहीन द्रव्य कहलाते हैं क्रियाहीन द्रव्य कहलाते हैं दिशा में कोई क्रिया नहीं होती है काल में कोई क्रिया नहीं होती है और आकाश में भी कोई क्रिया नहीं होती है को देखिएगा दिशा कालो आकाशानी द्रव्यानी। दिशा काल और आकाश ये द्रव्य कहलाते हैं क्रिया रहितानी कर्म क्रिया रहित द्रव्य कहलाते हैं उसी को स्पष्ट किया खोल के बताया कर्म कर्म शून्य द्रव्य हैं कर्म निष्पाद्य परिणाम कर्म को उत्पन्न करना रूपी परिणाम से रहित हैं क्रियावत कर्मवद्यो वैधर्म्यापरी क्रिया वाले जितने भी द्रव्य हैं गट पट आदि द्रव्य जैसे उसमें क्रिया होती है ऐसा ही दिशा काल और आकाश में क्रिया नहीं होती है इसलिए क्रिया वाले द्रव्यों से इनमें वैपरीत्यता है विपरीतता है जी जी आकाश में में में में भी भी भी भी है है दिशा काल काल इस काल काल काल काल में में में ये काम हुआ हुआ हुई भूत कार्य के नहीं नहीं भूत काल में यानी काल, तो काल, काल, काल वहाँ निमित्त है यानी भूत काल में ऐसा ऐसा हुआ ये जो बोला जा रहा है ना यानी वहाँ उस काल में जो क्रिया हुई है वो क्रिया किसी द्रव्य में हुई है काल से बिन वो काल वहाँ निमित्त बन रहा है वो निमित्त है मतलब किसी द्रव्य में होने वाले कर्म के लिए वो काल निमित्त बन रहा है साधन बन रहा है ना कि उस काल में कोई क्रिया हो रही है दो काल में ये तो लोक में कथन हो रहा है यानी भूत काल में हुआ वर्तमान काल में हुआ और भविष्यत काल में होगा ये जो कथन है ये केवल कथन मात्र है तो पहले इस बात को समझ लीजिए यानी इस द्रव्य में क्रिया हो रही है जैसे द्रव्य चल रही है चल चल रहा है ये वस्तु रही ना तो क्रिया किसमें है। ठीक है ना एक ऐसा ऐसे जिसको आप काल कहते हो क्या उस काल में कोई क्रिया होती है वो तो काल हिलता डुलता है बस वो कर्म नहीं काल वो से जिसको काल में वर्तमान काल क्या हाँ वो व्यवहारिक सत्ता है तो वो ऐसे तो, ऐसे पुस्तक की तरह कोई द्रव्य नहीं है वो व्यवहारिक द्रव्य है इसलिए उस व्यवहारिक द्रव्य में कोई क्रिया नहीं होती जैसे पुस्तक में क्रिया होती पुस्तक आगे पीछे जा रही है तो इसमें क्रिया हो रही है ऐसे काल में कोई क्रिया नहीं हो रही काल ऐसे आ रहा है जा रहा है नहीं है काल में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ऐसे हाँ काल जो है निमित्त कारण बनता है किसी द्रव्य के क्रिया में किसी द्रव्य के अंदर जो क्रिया हो रही है वो काल निमित्त तो बनता है और साधन बनता है कि वर्तमान काल में ये क्रिया हो रही है ये भूत काल में ये क्रिया हो गई है या भविष्यत काल में ये क्रिया होगी ऐसा ठीक है नहीं आवश्यक नहीं अगर क्रिया जिस समय क्रिया होगी उस समय रहेगी क्रिया जब तक क्रिया चल रही है वो द्रव्य में ही चलती रहेगी ठीक है जब तक क्रिया हो रही है उस द्रव्य में तब तक उस द्रव्य में क्रिया हो रही है जब तक क्रिया चलती रहेगी तब तक वर्तमान रहेगा क्रिया समाप्त तो बस क्रिया नहीं हो रही उसमें यानी वो क्रिया द्रव्य आश्रित होती है द्रव्य में रह करके क्रिया चल रही होती है ऐसा जैसे गुण द्रव्याश्रित रहता है द्रव्य में ही गुण दिखता है ऐसे ही क्रिया भी द्रव्य में ही दिखाई देती है द्रव्य से बाहर कहीं नहीं होती क्रिया ये इसका अभिप्राय है वो अलग बात है यहाँ तो वो बात कही जा रही है उस द्रव्य में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती है उसकी चर्चा हो रही है यहां पर चले वो तो निमित्त को दृष्टि से उन्होंने उदाहरण दिया जैसे आकाश स्थान देने का निमित्त बनता है ऐसे काल भी उस क्रिया के लिए निमित्त बनता है ये बात कहना चाह रहे हाँ जी पाठ को देख लीजिएगा तेजाम दिक काल आकाशान तद विपरीत स्वरूपवत्वाद तेषा अर्थात दिशा काल आकाश इन तीनों का तद विपरीत स्वरूपत्वाद क्रियावान द्रव्यों से विपरीत स्वरूप होने से उनमें क्रिया नहीं होती है यत्र यत्र द्रव्य क्रिया तत्द एकदेशी द्रव्यम द्रव्य क्रिया सुकाम जिसको समझ लीजिएगा जहाँ जहाँ जिस द्रव्य में क्रिया होती है तत्र त एकदेशी द्रव्यम जिस जिस द्रव्य में क्रिया होती है वो वो द्रव्य एकदेशी द्रव्य होता है तस्या स्थानांतर प्राप्ति कर्म न उस वस्तु का स्थानांतर प्राप्ति जो है वो कर्म से ही होती है दिक काल आकाशानी द्रव्याणी तो न एकदेशी दिशा काल आकाश ये तो द्रव्य तो हैं। पर ये एक देशी द्रव्य नहीं है किंतु सर्वदेशी ये सर्वदेशी द्रव्य है अर्थात सर्वत्र व्याप्तानी सर्वत्र विद्यमान विभूनी विभू है विभू होने के कारण से ही क्रिया वैधर्म्यम इसमें क्रिया नहीं होती है स्पष्ट हो गया हाँ जी क्या अस्तित्व नहीं है इसका किसका, किसका? किसने बोला तो द्रव्य तो माना है ना व्यवहारिक रूप में सत्ता है सत्ता तो स्वीकार की है ना व्यवहार के रूप में सत्ता है, तो तो में सत्ता है नहीं मान सकते है क्या व्यवहार करते हैं उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है बताओ दिशा काल आकाश से व्यक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता है मुक्ति वाला कौन सा ऐसा प्रयोजन सिद्ध होता है क्योंकि दुनिया में जो भी काम हम करते हैं ये मुक्ति के लिए करते हैं ऐसा कौन सा है जो आप छाया को नहीं मानेंगे स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई व्यवहार बिगड़ेगा आपका मुक्ति वाला व्यवहार बिगड़ेगा ऐसा कोई यही नहीं है इसलिए उसको नहीं माना है अगर उस छाया से मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध होता तो निश्चित रूप से उसको भी मान लेते कोई आपत्ति नहीं थी पर उससे कोई ऐसा व्यवहार ही सिद्ध नहीं होता है इसलिए क्यों मानेंगे ठीक है चलें। तथा क्रियावंती कर्मवंती क्रियावंती, कर्मवंती, द्रव्याणी क्रिया वाले द्रव्य अर्थात कर्म वाले द्रव्य सावयवाणी एतानी जो दूसरे द्रव्य हैं जिसमें क्रिया होती है वो सवयव द्रव्य होते हैं एतानी तो निरवयवानी अमूर्तानी और ये जो द्रव्य है ये निरवयव है अमूर्त द्रव्य है तस्मात्नामरहितानी कर्म शूनियानी क्रियावत वैधर्म्याथ दूसरी बात ये कही जा रही है तस्मात्णामी इनमें आपस में कोई परिणाम रूपी कर्म नहीं होता है उसमें परिवर्तन रूपी कोई कर्म नहीं होता है इसलिए कर्म शून्य कर्म से शून्य है क्रियावत वैधर्म्यात् क्रिया वाले द्रव्यों से ये विपरीतता है जो सावय द्रव्य जितने भी होते हैं उसमें परिमाण हो, परिणाम होता है परिवर्तन होता है उसमें चेंजेस आते हैं वो क्रिया के कारण से वो चेंजेस आते हैं अगर क्रिया ना हो तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता पर दिशा काल आकाश में ऐसा परिणाम रूपी क्रिया नहीं होती क्यों ये निरवयव द्रव्य है और वह सावयव द्रव्य है ऐसा एक और बात कही जा रही है पुनस् परमात्मा विभू सन अपी क्रियावान कर्मवान परमात्मा जो है विभू होता वह भी क्रियावान कर्मवान वो क्रिया वाला कर्म वाला वैसे ये बात यहाँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ जी नहीं झगड़े की बात नहीं है वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है अगर जब ये क्रियावान का और कर्मवान अगर होंगे तो नहीं विभु होते हुए भी तो दिशा और काल को आकाश को भी मानने में क्या आपत्ति है क्योंकि ये क्रिया वो क्रिया देते नहीं है ये क्रिया देता बस इतना अंतर है इसलिए ये कहना चाहते होंगे ऐसा यानी परमात्मा क्रियावान क्यों है क्योंकि दूसरों में क्रिया करवाता है यानी क्रिया का प्रेरक बनता है ठीक है ना यू तो काल भी क्रिया का कारक प्रेरक है निमित्त के रूप में भले हो आकाश भी निमित्त के रूप में प्रेरक है बिना आकाश में क्रिया हो ही नहीं सकती है वो भी प्रेरक है बस ये तो चेतन होकर के प्रेरित करते हैं और वो जड़ होकर के सहयोगी कारण बनते हैं पर यह बात यहाँ कहने की कोई आवश्यकता नहीं लगती जी परीक्षा में तो दे दे दे दे दे दे दे दे। क्या चीज तो वो तो जिसको मैंने मना किया है वो परीक्षा में क्यों आप लिखोगे ठीक है अच्छा क्रियावान क्यों है परमात्मा तो कहते हैं चैतन्य धर्मवतवाद वो चेतन धर्म वाला होने से तो चेतन वाला होगा तो क्रियावान होगा वो आत्मा हाँ तो क्रियावान भी है ना आत्मा पर आत्मा में उसमें अंतर यह है कि आ, आ, जीवात्मा में देशांतर प्राप्ति रूपी कर्म तो हो रहा है पर ईश्वर में वो भी कर्म नहीं होता है ईश्वर तो केवल क्रिया का प्रेरक है यानी दूसरों को क्रियान्वित करने वाला होने से वो क्रियावान है चैतन्य धर्मवत्वाद ज्ञानवत्वाच ज्ञानवत्वात और ज्ञान वाला भी है ये सब हेतु देने की आवश्यकता नहीं है चेतयति क्रियाम प्रेरयति वो कहना चाहते हैं वो चेतयति अर्थात क्रिया क्रियाम प्रेरयति क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है जी क्या किसमें नहीं प्रेरणा अलग देना है उसमें क्रिया का मतलब क्या देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है एक तो स्वयं में परिवर्तन और एक एक देशांतर प्राप्ति रूपी क्रिया ये दो क्रियाएं होती है ऐसी दोनों क्रियाएं ईश्वर में नहीं होती है याद रखना अपने में कोई परिवर्तन रूपी क्रिया नहीं होती है और देशांतर प्राप्ति रूपी जो क्रिया नहीं होती है परिवर्तन रहा है जैसे कि अभी वो नहीं कर पहले इस बात को समझ लो आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं मतलब क्रिया का मतलब आप ये कहते हैं प्रेरणा देना, देना क्रिया है ये कहना चाहते हैं प्रेरणा देना कोई क्रिया नहीं होती है याद रखना तो प्रेरिती से आप क्या कहना था प्रेरणा करता है आप उस धातु के रूप में देख रहे हैं यही तो छल करते हो आप वो तो वो तो क्रिया पद है उस क्रिया पद से उसकी प्रेरणा को बताया जा रहा है क्रियापद के रूप में वो तो प्रेरित तो क्रिया है उसमें तो मेरे को तो आपत्ति थोड़ा है मैं उसका थोड़ा निषेध कर रहा हूँ प्रेरे क्रियापद ही नहीं है ये कहना चाह रहा था कहना ऐसा तो है उस क्रियापद से ये बता रहे हैं कि वो प्रेरित करता है बस इतना है पर उसमें कोई प्रेरणा उसमें कोई क्रिया नहीं होती है हाँ जी हम्म प्रकार से तो अच्छा अब थोड़ा भी हिलेगा अच्छा, <laughs> का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि परमात्मा हिलता है कैसे तो कैसे करता है कैसे कर तो है वो आप उसका सामर्थ्य बिना हिले डुले ही वो प्रेरित करता है उसके अंदर सामर्थ्य है तो तो तो को ही तो ही हाँ। तो कैसे हिलाहे तो का मतलब क्या होता है उसके अंदर हिलाने का सामर्थ्य है सामर्थ्य मात्र से तो नहीं जाएगा हिलाना पड़ता है ना किसी को भी हिलाानाने का ही सामर्थ्य बता रहा हूँ ना मैं कौन सा सामर्थ्य बता रहा हूँ तो मैं, तो मैं कब कह रहा हूँ जब तक आप नहीं हिलाओगे तब तक वो आ, बिना हिलाए हिलेगा वो ईश्वर केवल संकल्प मात्र ऐसी हिलाता है नहीं मजा नहीं वो समझ नहीं समझ नहीं पा रहे इसलिए उनको प्रश्न हो रहा है, हुए है नहीं, नहीं। एक मिनट अगर समझे हुए हैं तो आप अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है अगर आप समझे नहीं है तो ईश्वर संकल्प करता है तो उसकी संकल्प शक्ति से आप आप में क्रिया होती है बस यही उस ईश्वर का सामर्थ्य है तो ईश्वरीय क्रिया मनुष्य की क्रिया थोड़ा बता रहे हम किसी द्रव्य को को हिलाएगा हिलाएगा तो, तो कैसे हिलाएगा? जैसे पृथ्वी तो चलाना है शुरू में शुरू में या कभी भी चलाना हो आ, तो ईश्वर कैसे हिलाएगा कैसे उस कैसे का उत्तर मेरे पास नहीं है उसका उसका स्वभाव है कैसे का क्या मतलब सुनो सुनो ठीक है पहले बात को सुनिएगा कैसे इलाता है मैं पूछूं इसमें रूप कैसे है और उसका स्वभाव है रूप तो तो नहीं करते हैं नहीं। उसका है है वो दूसरों की है। कैसे इलाता है भाई उसके अंदर सामर्थ्य इलाने का अब सामर्थ्य कैसे है अब ये क्यों कोई को प्रश्न थोड़ा हो गई है। कैसे सामर्थ्य है ऐसा तो बिना हिलाये ढुलाये आत्मा जो है शरीर को ऊपर नीचे करता रहता है स्थिर रहता हुआ भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है चलें हाँ जी क्रिया प्रेरे जगति तन निर्माती क्रिया से प्रेरित करता है अर्थात जगति जग, संसार में क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है एक बात तन निर्माती उस संसार को बनाता भी है परिणामयति मकार छूट गया परिणामी परिवर्तित करता है नहीं परिणयती नहीं परिणाम परिणयती तो स्वयं में परिणय होता है और परिणामयति का मतलब है दूसरे में परिणित करता ऐसा स्वयं परिणाम रहित विभुतवाद और स्वयं परिणाम से रहते है स्वयं में परिणाम क्यों नहीं होता विभु होने से ठीक है आत्मा क्रियावान कर्मकर्ता चैतन्य धर्मवत्वाद ज्ञान धर्मवत्वाद अब जीवात्मा के लिए बताया जा रहा है आत्मा क्रियावान है अर्थात कर्मकर्ता कर्म करने वाला है चैतन्य धर्म वाला होने से ज्ञान धर्म वाला होने से स्वसाधन ही कर्म करोति अपने साधनों के माध्यम से आत्मा कर्म करता है परंतु क्रिया परिणाम रहितो अणु सन अपि अपनी तस् यद्यपि अपने साधनों के माध्यम से कर्म तो करता है परंतु स्वयं में क्रिया परिणाम रहता उसके स्वयं में कोई परिणाम नहीं होता है स्वयं आत्मा के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता अनुसन अपी अनुस्वरूप में होता हुआ भी यानी बहुत सूक्ष्म होता हुआ भी वो दूसरों को क्रिया देता है और वो स्वयं में परिणाम क्यों नहीं होता तो कहा वो निरवय होने से उसमें परिणाम रूपी कर्म नहीं होता है मतलब वैसे आवश्यक नहीं है इन सब बातों को बताने का जी क्या था। था। हाँ जी यानी आत्मा में परिणाम क्यों नहीं होता है निर्वय होने से क्योंकि सावयव पदार्थों में ही परिणाम होता है गुण है तम, तो उसमें भी कोई परिणाम नहीं होता है स्वयं तो में नहीं होता है कार्य पदार्थों में सब में होता है पर स्वयं में सत्व में रज में तम में कोई परिणाम नहीं होता है निष्क्रियव प्रकरण निष्क्रिय प्रकरण दिगादि दिगादिव आत्मा परमात्मोपठनाचार्य प्रवृत्तिर्जापय तत्र न कर्मशून्यम ये कहना चाह रहे हैं निष्क्रियत्व प्रकरणे, इन द्रव्यों के निष्क्रियत्व निश्क, नि, के प्रकरण जो चल रहा है दिशा काल आकाश का यह निष्क्रियत्व का प्रकरण चल रहा है इस निष्क्रियत्व प्रकरण में दिगाधिवत दिशा काल आकाश के समान आत्मा परमात्मा अपठनात आत्मा परमात्मा को यहाँ पड़ा नहीं है उसका ग्रहण नहीं किया है इससे आचार्य की जो प्रवृत्ति है वो ये बताती है कि तत्र न कर्म शून्यत्व आत्मा और परमात्मा में कर्म शून्यता नहीं है क्रियावत्व प्रकरण अपाठ अपाठाथ अप इस क्रियावत् क्रियावत्व प्रकरण में इसका पाठ ना किया गया होने के कारण से वहां कर्म शून्यत्व बिल्कुल नहीं है ये नहीं कहना चाहते इसलिए आत्मा परमात्मा को यहां जानबूझकर के नहीं पड़ा यह कहना चाहते पकड़ में आ रहे जो कहना चाहते हैं यानी दिशा काल आकाश ये निष्क्रिय है ठीक है ना आत्मा भी निष्क्रिय है परमात्मा भी निष्क्रिय है उसमें भी कोई क्रिया नहीं होती है तो उनको भी यहाँ पढ़ना चाहिए पकड़ पकड़ना रहा है ना उनको यहाँ नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा तो ये कहना चाहते हैं कि वह अपने आप में तो क्रिया नहीं होता लेकिन दूसरों को क्रिया देता है इसलिए उसको इस प्रकरण से अलग ले लिया है इसलिए उनको यहाँ पर नहीं पढ़ा है ये ऐसा कहना चाहते हैं जी वो तो सक्रिय है तत्र परिणामकारिण क्रिया विद्यते आत्म परमात्मा में परिणाम रूपी क्रिया नहीं होती है निरवय होने से ये कहना चाहते हैं तत्र तिनामकारिणो परिणामकारिणी क्रिया न होने वाली क्रिया उस आत्मा परमात्मा में नहीं है क्यों नहीं है निरावयव होने से सूत्रार्थ लिखिएगा हो गया क्या अच्छा ठीक ठीक हाँ जी कहां आप सब रख लीजिए कोई आपत्ति नहीं है जी मतलब वो रट करके उनको सारा लिखना पड़ता है ना आ, तो इसलिए ये जिसको आवश्यकता नहीं है तो उसको रखने की क्या जरूरत है ओंकार ओ